कथा जगत राष्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिय शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वारा अब प्रस्तु थे एक कहानी बुद्धि मान बिल्लू नाफ जिले में एक गांव है चकलवंशी यहां अधिकतर किसान हैं लोग खेती करते हैं गाय भैंस भी पालते हैं कुछ लोग दूध घी बेचते हैं इसी गांव में मातादीन भी रहता है मातादीन का एक ही लड़का है बिल्लू ओए होए होए आ रुक रुक ओए लल्लू अभी 10 11 साल का है पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन होशियार है कभी-कभी ऐसे काम कर जाता है जो बड़े लोग भी नहीं कर पाते एक दिन की बात है गंगा दीन की भैंस भाग निकली ले ले वो ननदीन की बहन भाग रही है अरे बकरो बकरो अरे कहां है अरे बड़ी तेजी से भाग रही है ननदीन लोगों ने पकड़ने की बहुत कोशिश की पर भैंस को कोई पकड़ ना सका जो भी उसे पकड़ने जाता वो सिंग से मारने लगती गांव वालों ने सोचा भैया ऐसा करते हैं पहले इसको घेर लेते हैं क्यों ठीक है ना बिल्कुल ठीक है और और फिर इसको लाठी से डराकर फिर पकड़ेंगे हां ये ठीक है भाई बिल्कुल ठीक सभी लोग लाठी डंडा लेकर निकले उन्होंने भैंस को घेर लिया आहा, आहा, चलो भाई भीड़ देखकर भैंस बिदक गई वो इधर-उधर दौड़ने लगी लोगों की भीड़ इकट्ठी थी अचानक भैंस भीड़ में से एक तरफ भाग निकली भागते समय एक आदमी उसकी चपेट में आ गया अरे वो देखो अरे अरे अरे अरे अरे अरे शोर आ गया उठाओ उसको उठाओ उसे कई जगह चोटें आईं भैंस भागकर नदी में कूद गई अरे भैंस नदी में गिर गई है गिर गई नदी में अरे पकड़ो इसको देखो देखो देखो गांव के लोग नदी के किनारे पहुंचे उसी समय बिल्लू घास का गट्ठर लिए उधर से जा रहा था हैं ये सब भैंस के पीछे क्यों भाग रहे उसने गाँव वालों से पूछा अ, अरे भाई ये क्या बात है अरे क्या बताएं बेटा बिल्लू वो देखो वो वो भैंस ना वो नदी में चली गई है अच्छा तो देखो देखो अरे पर किसी की पकड़ में नहीं आ रही अच्छा अच्छा बिल्लू हंसने लगा उसने कहा भैंस लाठी डंडे से पकड़ में नहीं आएगी तो फिर कैसे आएगा बेटा मेरी बात मानो अच्छा तो मैं भैंस को अभी पकड़ कर दिखाता हूं है? कैसे कैसे कैसे कैसे, कैसे? कैसे? तू इतनी देर से इंतू लगे हैं बिल्लू ने घास का गट्ठर नीचे रखा फिर गांव के लोगों से कहा आप लोग उस बरगद के पीछे चले जाएं हैं क्या कह रहा हूं बरगद के पीछे आपका लाठी डंडा भैंस को ना दिखाई पड़े अच्छा लाठी ठीक है अच्छा भाई जैसा बिल्लू कहता वैसा ही करता करते देखते शायद कुछ हो जाए बिल्लू कुछ करते जब सभी पेड़ के पीछे चले गए तब बिल्लू थोड़ी सी घास लेकर भैंस की तरफ बढ़ा हां हां आजा आजा खा ले हूं हूं आजा आजा घास देखकर भैंस भी लड़के की तरफ आने लगी पास आने पर उसने थोड़ी सी घास भैंस की तरफ बढ़ा दी हां आ जा आ जा हां हां हां ये ले खा ले खा ले और लेनी है हां हम्म हम्म भैंस घास खाने लगी हां हां खा ले खा ले अब मैं तेरी पीठ पे बैठता हूं हां हा, हा, आ अरे डरना नहीं हां खा ले खा ले आ वो थोड़ी थोड़ी घास भैंस को देने लगा हां खा हा, ले ले ले, ले। हां हम्म भैंस घास खाने में मगन हो गई बिल्लू ने भैंस को पानी से निकालकर उसके खूंटे तक पहुंचा दिया हां हां खाले खाले हूं हूं हां बस थोड़ी सी दूर हां हां खाले खाले हूं हूं हां आ गए यहां पे हां हां हां गाँव के लोग बिल्लू की बड़ाई करने लगे नहीं बिल्लू ने तो कमाल कर दिया वाह वाह इतना छोटा बना और इतना दायरा है बस अरे वाह ये काम जो उन्होंने और... कर दिया लाठी डंडे के बिना ये कमाल कर दिया बिल्लू लड़का है ये कमाल बहुत बढ़िया जिस काम को पूरा गांव मिलकर नहीं कर पाया उसे बिल्लू ने आसानी से कर दिखाया बुद्धिमान बिल्लू अभी आप सुन रहे थे यह कहानी विषय संयोजन प्रतिभा दास गुप्ता परियोजना संयोजक प्रभुदयाल खट्टर कलाकार सुचित्रा गुप्ता धर्मेंद्र और रसज्ञे धोनयन कं सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन